नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय कहता हूँ, मेरा नाम है राबुल महता और राइट टू रिकॉल ग्रुप चलाता हूँ। मेरा मुख्य मकसद है राइट टू रिकॉल के कानून भारत में लाना। इसके लिए मैं पिछले 15 साल से कैंपेन चला रहा हूँ। आज का वीडियो है सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह से किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को मिशनरियों को और सोनिया गांधी वगैरह को फायदा हो रहा है और पहले भी उन्होंने क्या किया है अब आपको लगेगा कि भाई मैं सबको सबके खिलाफ बोलता रहता हूँ अन्ना के खिलाफ बोलता हूँ सुप्रभात में स्वामी के खिलाफ बोलता हूँ ऐसा नहीं है जो अच्छे आदमी हों क 私たちはバラスティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーテ e ーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーテ m ーの i ーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティーのパーティー तो इनफॉरमेशन गैप को मैं कमी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को गिराने की कोशिश की। वो तो खुद भी अड्वेंट करते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गिराने की भरपूर कोशिश की थी और उनके प्रार्थना के साथ साथ जयप्रकाश नारायण और उससे भी ज्यादा स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 जब पोखरान वन में आ, एटम ब्लास्ट किया, एटमिक न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट किया, तो रशिया भी नाराज हो गया कि क्योंकि रशिया को भी पसंद नहीं था कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन आए, इसलिए अमेरिका ने जब कहा कि सबक सीखना है, तो रशिया ने भी एक तरह से हाँ में हाँ मिला था। और सुब्रमण्यम स्वामी � एक अच्छे नेता को गिराने था। इंदिरा गांधी में जो भी बुराइयाँ थीं वो थीं। तो आप कोई ऐसे नेता को ढूंढो और ऐसे नेता को समर्थन दो जिसमें इंदिरा गांधी से कम बुराई हो। उन्होंने समर्थन किसको दिया मोराजी देसाई को? जिसमें इंदिरा गांधी से 10 गुने ज़्यादा बुराई हो। मोराजी देसाई � マラジーで最後に 100% の人は、マラジーで最後に2 0の人は、マラジーで最後に2 0の人は、マラジーで最後に 200% の人は、マラジーで最後にを0 0の人は、マラジーで最後に 200% の人は、マラジーで最後に a 0 0の人は、マラジーで最後に 200% の人は、マラジーで最後に 200% の人は、マラジーで最後に2 0のは、マラジーで最後に 200% の人は、マラ r ーで最後に 200% の人は、マラジーで最後に 200% の人は、マラジーで最後に 200% の人は、マラジーで最後に 2000% は、マラジーで最後に 2% の人は、マラジーで最後に 2000% の人は、 दुबराम रेम सामी अक्सर एक, एक बात बोलते हैं कि कानून की पढ़ाई फिफ्ट स्टैंडर्ड से या सिक्स स्टैंडर्ड से होनी चाहिए। भाई वो मिनिस्टर थे तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो दो साल मिनिस्टर रहे, तब तो उन्होंने कोई कानून नहीं लाया कि कानून की पढ़ाई होनी चाहिए दो साल के लिए। खैर ये ब आ, उस पे सुप्रभामन्यम स्वामी 1999 जयललिता सोनिया ये कीवर्ड पे आप सर्च करिए आपको बहुत सारे कटिंग मिल जाएंगे कि सुप्रभामन्यम स्वामी ने 1999 में क्या किया 1999 में जब वार्ताई ने पोखरण डू किया तो अमेरिका ने कही कि आपकी सबक सिखाना है वार्ताई को इसलिए उन्होंने वार्ताई की सरकार को गिराने के ल तो सुब्रमण्यम जवाहरलाल नेता को कहा कि आप वाटपाई का सपोर्ट वापस कीजिए क्यों? क्योंकि वाटपाई ने अच्छा काम किया था ऐसा नहीं कि वा? मैं वाटपाई का विरोधी था, अभी भी हूँ लेकिन जब वाटपाई ने कोफरन्टू किया तो मैंने कहा कि भाई तीन साल तक तो हरेक भारतीय को वाटपाई को समर्थन देना चाहिए क्यों 岡山と岡山と岡山の山の山の山 r 山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の उनके रिश्तेदार वकीलों को चाचो को एप्रोच नहीं क्या होगा उनके रिश्तेदार वकीलों को और जयललिता को जेल के सलाहकों तक पहुंचा दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ करप्शन और ये एस्टेट भी ऑन विंस ऑफ इनकम यानी कि पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास उसकी आई से ज्यादा है इस तरह के बहु आप सुप्रमाणिय उसामी से पूछो कि भई पंद्रह साल पहले, तेरह साल पहले जो जहललेलिता था जेल में भेजने के आपने कसम खाई थी कि जहललेलिता के सामने इतने केस पाय किए थे वो क्यों सारे केस प्रफादापाक कर दिए थे 1998 में सुप्रमाणिय उसामी कहते थे कि जहललेलिता बहुत ही करप्ट है रिश्वत कोर है उसके सामने केस प और 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी मैं ये दोबारा बोलता हूँ आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए कि 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को सरस्वती कहा था सोनिया गांधी उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी लक्ष्मी देवी के समान हैं या जयललिता सरस्वती देवी के समान हैं और मायावती दुर्गा के समान हैं क्यों क्योंकि उनको वाजपायी की सरकार गिराने के लिए इन तीन देवियों का समर्थन चाहिए था मैं तो इन तीनों को दुरात्मा कहता हूँ वो उस समय भी दुरात्मा थी आज भ तो बातपाई सरकार गिराने का काम जो अमेरिका ने तय किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने 100 परसेंट उसमें एजेंट की भूमिका निभाई। तो आप समझ सकते हैं कि भई आदमी कितने गिरे हुए हैं? मैं फिर से बोलता हूँ कि कितने गिरे हुए आदमी हैं? कि जिस सरकार ने देश के हित के लिए पोखराण टू का काम किया, उस सर दोष तो है जयललिता और सोनिया गांधी इन सब का ज्यादा दोष है पर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी कोशिश की वो स्पष्ट बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी किस लेवल के आर्मी हैं तो जयललिता और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने जयललिता को डराए धमकाए जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया इसलिए जयललिता ने डर के समर्� सुप्रीम न्यायालय स्वामी का स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट भी आप गूगल करके निकाल सकते हैं कि आज देश को फैसिस्ट तत्वों से मुक्ति मिली उस समय उन्होंने वाटपाई की सरकार को फैसिस्ट गवर्नमेंट बोला था मुझे पता नहीं आजकल आरएसएस के नेता क्यों इतने स्वा... सुप्रीम न्यायालय स्वामी को समर्थन दे रहे ह� कि एक फैसिस गवर्नमेंट, एक करप्ट गवर्नमेंट गिर गई, इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। अब आज की बात, उन्होंने सोनिया गांधी को कितनी मदद पहुंचाई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिखाने के लिए वो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं, पर वास्तव में सोनिया गांधी को कितना फ जो एफीडेविट का केस था, उसमें सुब्रमण्यम जो सोनिया गांधी ने गलत एफीडेविट है, उसमें वो मांग सकते थे, जज को बोल सकते थे, कि सोनिया गांधी को एमपी के पोजीशन से निकाला जाए, छह साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन रखा जाए, और एफीडेविट में जानबूझकर आदमी यदि कोई झूठ बोलता है, तो छह म उन्होंने सारा केस सोनिया गांधी ने माफी मांग ली सुप्रीम न्यायमूर्ति सामी ने सारा केस प्राप्त आधार दर्ज किया सुप्रीम न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में जब कहा था उन्होंने मांगा ही नहीं कि भई ये सजा करो क्यों नहीं मांगा और उन्होंने कि भई सोनिया गांधी को सजा की जाए उनका इलेक्शन कैंसल किया जाए और दो साल की, पांच साल की कोई लिमिटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, भगवान से ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। तो सुप्रीम न्यायालय कांपर्डिया को अपील कर सकते हैं कि भाई सोनिया गांधी का 2004 का जो जूकी एफी डेविड का केस भी ओपन किया जाए, सुबह सोनिया गांधी को जेल की सजा की जाए, लेकिन स वादारत में छुप रहते हैं सड़क पर बहुत जब बयानबाजी बा, बा, करते हैं दूसरा केस टू जी का तो सुप्रीम कोर्ट के जज कि मैं आपको एक खासियत बताऊं कि वो पहले से फिक्सिंग कैसा होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि मानो मैं या आप कोई मैचर लेकर जाओगे तो फाड़ के फेंक देंगे वो तय करेंगे कि ये आद यानी साफ रखा जाता है मैटर पे डिसाइड नहीं होता परसन पे डिसाइड होता है किस आदमी को पब्लिसिटी और कौन डिसाइड करता है लॉबिया जो लॉबिया सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिश्तेदार वकीलों को जेल में लेके घूमती है उनको साल के करोड़ों रुपया कंसल्टिंग भी देती है वो लॉबी डिसाइड करती ह इस आदमी को हीरो बनाना है। तो वो न्यायाधीशों के जो रिलेटिव वकील हैं, उनके थ्रू इनफॉरमेशन पहुंचा देते हैं कि इस आदमी की पीआई लाए। तो थर्ड गियर में डालना, फोर्थ गियर में डालना, फटाफट -पट एक्शन लेना और कोई और आदमी पीआई लेकर आता है, तो उसको पढ़के फेंक देना। मैं एग्जांपल द सुप्रीम कोर्ट के चलने साफ़ साफ़ बोला कि मॉरीशस रूट चालू रहेगा। मॉरीशस की कंपनियों को जो गैर कंपनी टैक्स छूटे मिल रही थी, वो टैक्स छूट भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसल नहीं कराई। और ये 2G की एफीडेविट से पिछले एक साल से तो 2G की एफीडेविट जो चली, जब 2G की पीआई चली उसमें आपको य और जब स्वामी जी के सुब्रमण्यम स्वामी के तू आए, तो इस एपिडेमिक को थर्ड गेयर में डालकर उसपे एक्शन लेना। और टू जी की एक्शन से पहले तो सोनिया गांधी को फायदा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले एक साल से बोल रहे हैं कि उसके थ्री रात सबूत आ जाएं, सुब्रम वो सोनिया गांधी को जेल में भेज सकते तो उसे डीएमसे का नेगोशिएटिंग पावर कम हो गया कांग्रेस का नेगोशिएटिंग पावर बढ़ गया फायदा किसको हुआ टेलीकॉम मिनिस्ट्री डीएमसे से हाथ से निकल गई और कांग्रेस के हाथ में गई सोनिया गांधी के चमचा कपिल सिब्बल के हाथ में गई तो फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में जो जो र वो चिदंबरम को बदनाम कर रहे हैं और चिदंबरम को जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे चिदंबरम और चिदंबरम जेल जाने के क्या फांसी पे चढ़ने के लायक आमी हैं? वो जेल जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें फायदा किसको हुआ? फायदा राजकुमारिक नियम का गांधी थोपा। कैसे हुआ? कि तो कांग्रेस के पास तीन ऑल्टरनेटिव हैं पीएम के लिए एक तो प्रणब मुखर्जी जो कि सोनिया गांधी के चमचे हैं दूसरा राजकुमारी प्रियंका गांधी क्योंकि राजकुमार में तो पीएम के चपरासी बनने की हकात नहीं है अफीम ची है मतलब वो वो छोड़ो ना राजकुमार तो ऑप्शन ही नहीं है किसी भी सेंस में पर प्रियंक वो नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई पीएम बने, तो वो चिदंबरम को आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि जो कांग्रेस कौ के अंदर जो सोनिया विरोधी लोग हैं, उनके पास दो ही ऑप्शन बचे थे। शरद पवार लेकिन शरद पवार की उम्र हो गई है, शरद पवार के जो दामाद और उनकी बेटी है, वो पीएम बनने के ऐसे अपने रखते ह कि तारा ऊपर रहे थे। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी चिदंबरम को जेल बंदी की कोशिश करें रहे हैं, तो फायदा किसको हुआ? 2014 में 20 परसेंट चांस है कि कांग्रेस फिर से आएगी, तो फायदा किसको होगा? यदि चिदंबरम जेल में है, या तो बंदा बहुत बुरी तरह से बंदा हो गए, तो फायदा होगा या तो प्रणब मुखर्जी तो इसमें जहाँ तक उनका ये चिदंबरम के खिलाफ मुहिम है साफ़ साफ़ दिख रहा है कि वो सुनिया गांधी को फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में आता है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस देश की बड़ी दुश्मन है। बात ठीक है कांग्रेस देश की बहुत बड़ी दुश्मन है, कांग्रेस के एक-एक नेता देश कैसे मैं आपको बताता हूँ? 1925 में 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, राइटिंग में है ये, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मेनिफेस्टो। चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु सचिन्द्रना सानियल ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा। क्योंकि यदि आप गूगल करेंगे चचिंत्रनाथ सानियाल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राइट टू रिकॉल आपको उनका पूरा मैनिफेस्टो आ जाएगा उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल के बारे में कहा उनका समर्थन किया उन्होंने मुहिम चलाई राजीव दीक्षित जी ने उनके तीन वीडियो टेप आपको यूट्यू जब उन्होंने महावली में बोला था कि हम राइट टू रिकॉल पे मुहिम चलाएंगे और दो दिन बाद उनकी हत्या होगी, तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए उसके बिना डेमोक्रेसी मजाक हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने भी यही बात कही, दिक्षित जी ने भी यही बात कही, और सुब्रमण्यम स और वो अपने सारे कार्य करता हूँ तो कहते हैं कि right to recall का विरोध करो, Wolverod, वो झूठ बोलते हैं कि right to recall से instability आ जाएगी, इतने देशों में right to recall है, कहीं भी instability नहीं है, लेकिन लगातार वो four eyes equal to one two thousand eight four loop बनाके लगातार झूठ बोल रहे हैं कि right to recall से instability आएगी, और अपने कार्य करता हूँ कि कभी जहाँ、uh, भी जाते हैं कहते हैं अ अब right to recall का विरोध करने से फायदा किसको हुआ? Multinational company और विश्वनल लोगों को क्यों? क्योंकि आज उनको 500 नेता को रिश्वत देके 500 MP MLA minister जो भी हैं 500 से 700 हजार उनका काम निकल जाता है। Right to recall आएगा तो हरेक MP घबराएगा कि मैं यदि expose हो गया तो 15 दिन में लोग मुझे निकाल देंगे। वो बहुत सारे केसों में रिश बात तो एक्सपोज हो ही जाएगी, पंद्रह दिन के अंदर, महीने के अंदर लोग इसको निकाल देंगे, उसकी जगह दूसरा आएगा, वो लेना बंद कर देगा, और इस तरह से बार-बार आदमी बदलेंगे, तो मुझे कोई फायदा तो होने ही वाला, यानी साफ-साफ दिख रहा है कि राइट टू रिकॉल में सबसे बड़ा नुकसान है, तो मल आम आग आदमी के पास पावर आता है कि वो पीएम को निकाल सकें। राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज आम आदमी का फायदा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकाल सकता है। तो ये जो जस्टिस वोडाफोन ने जजमेंट दिया कि 11000 करोड़ वोडाफोन को चूक दे दी और भारत सरकार को 11000 करोड़ का चूना लगा � Supreme Court के Judge को, Chief Judge को नक्री से निकालेगा, पावर नहीं है, और इसी तरह से Right to Recall District Education Officer आता है, तो आम आदमी का पाइदा है, Education इंप्रूव होगा, और सुब्रम बनियों स्वामी ये सारी चीज़ों का विरोध करते हैं, कि Right to Recall PM पकवास है, Right to Recall Supreme Court Judge पकवास है, Right to Recall MPML पक� कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि राइट टू रिकॉर्ड से इंस्टेबिलिटी आई क्यों आप राइट टू रिकॉर्ड का विरोध कर रहे हैं और वो देखो क्या आप बकवास कारण देते हैं यहाँ तक कि एक साल से मेरे जो भी परिचय में कार्य करता है वो हमसे विनती करते हैं कि आप जनता पार्टी का 1977 का मैनीफेस्टो ज और वो भी उनके 370 एमपी आए थे कोई छोटे ऐसा नहीं कि सिर्फ 270 एमपी जीती थी 370 एमपी उस पार्टी को मिले थे उनका मेनिफेस्टो एक हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है और उस मेनिफेस्टो को वो वेबसाइट पे रखने से शर्माते हैं जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को उनकी पार्टी का वेबसाइट उनकी पार्टी का मेनि� वेबसाइट पे नहीं रखने वाला क्यों घबरा रहे हैं क्योंकि उस वेबसाइट में साफ उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि हम राइट टू रिकॉल भारत में लाएंगे और जिस राइट टू रिकॉल के प्रॉमिस पे जिस पार्टी को 370 एमपी मिले उस पार्टी के प्रेसिडेंट आज यदि राइट टू रिकॉल का विरोध करते तो मुझे और अंत में मैं पूरा समराइज करूँगा कि आप जो भी आप सुब्रमण्यम स्वामी के भक्त वगैरह हैं मैं आपसे निंदा करता हूँ कि आप उनसे पूछिए कि 1999 में आपने सुन्यादांती को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी क्या आपने 1990 में जयललिता जो कि मोस्ट करप्चीफ मिनिस्टर है आज की तारीख में मोस्ट करप आपने सोनिया गांधी को लक्ष्मी दुर्गा या लक्ष्मी या सरस्वती कहा था या नहीं कहा था और भाजपा की सरकार जिसने पोखरण टू का अच्छा काम किया था उसको आपने गिराने की कोशिश की ये सवालों का जवाब आपको से मिलने जब वो आपको गोल-गोल जवाब देंगे तो आपको आपके सामने उसकी पोल खुल जाएगी मेरा मकसद इ लेकिन जब मैंने उनके स्टेटमेंट पढ़ने शुरू किया और एक्शन देखना शुरू किया तो साफ दिखा कि भाई एक बेडिया बकरी की खाल पहनकर आ गया है वो वो ऐसा दिखा रहा है कि वो देशभक्त है वो देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा है पर उसके जो भी वो काम कर रहा है उससे देश के दुश्मनों को फायदा उन्होंने सोनिया गांधी को 199 में पीएम बनाने की कोशिश की फायदा देश के दुश्मनों का था और अभी वो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि मिशनरी और मर्जी नेशनल कंपनियों के मालिकों को राइट टू रिकॉल अच्छा नहीं लगता इसलिए वो राइट टू रिकॉल का विरोध आजकल उनका ज्यादा टाइम त もし Sonya の時にアフィディアに行くのはあなたが悪いです。もし Supreme Court の時に Sonya の時に行くのはあなたが悪いです。もし Supreme Court の時に行くのはあなたが悪いです。 ये जो स्टेप लेने चाहिए एक आ, यदि कोई आदमी अच्छा आदमी है कमिटेड आदमी है तो वो इस तरह से स्टेप लेगा कि जज को कहेगा कि भाई सोनिया गांधी को जेल भेजो छह महीने के लिए उसका एमपी का इलेक्शन कैंसल करो और उसको छह महीने के लिए छह छह साल के लिए इलेक्शन पे बैन लगाओ यदि जज जजमेंट नहीं देत ジューポラーのコレディションパターン。スペコリネイパークリア。ジューポのディションパターンは、ジューポラーのディションパタは、ジューポラディションパーは、ジュでポラーのディションパターンは、ジューポディションパターンは、ジューポラーのディションパターンは、ジューポラーのディションパタうンは、ジューポラーのディションパタンは、ジのディションパターンは、ジューポラーのディーンは、ジューポラーのディションパターンは、ジューポラーのディションパ तो यहाँ पे वो सोनिया गांधी ने भी झूठ बोले कि हिम्मत इसलिए कि क्योंकि उनको पता था कि जज है वो सजा नहीं करने वाले यानी उनको जरा भी भय होता कि जज उन्हें जेल की सजा करेंगे या तो उनका इलेक्शन कैंसल करेंगे तो वो ऐसा झूठ बोले कि हिम्मत ही नहीं करती और जब जुडिशरी एक्सपोज हो गई कि � 岡本市議員、お名前もう、s u p でジャジマンーグリココ、ャプャーウンカジコ、サマーンディナチェう、あったでャャー、バレメカトコ、ムラキカカトコ、ガラフォーメーションマス、ランントトリンン मीडिया को ये मिशनरी और यूएस का मल्टीनेशनल कंपनी है वो पैसा देती है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को हिलो बनाओ ताकि जो मुद्दे हैं वो दब जाए दूसरा अंत में आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काफी समय पहले मैंने एक एडवरटाइज दी थी आ, 31 जुलाई 2009 31 जुलाई 2009 इलेक्ट्रॉनिक मोटरिंग मशीन के खिलाफ एडवरटाइजमेंट दी थी इंडियन एक्सप्रेस ऑल इंडिया में और तब मैंने अपील की थी कार्यकर्ताओं से कि भई जो भी कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के खिलाफ है वो मिलकर या अकेले या मिलके 10000 सजाए का खर्चा करें कैसे कैंडिडेट बन जाओ 10000 सजाए का खर्चा � 60 कैंडिडेट आ जाते हैं एक सिट्यूएशन में, तो इलेक्शन कमिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, उसको पेपर पैलेट यूज़ करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि एबीएम जो मशीन है, उसकी लिमिट है 64 कैंडिडेट की। 65 कैंडिडेट आए, तो कलेक्टर की मैनुअल में लिखा है कि ईसी से पूछ तेलंगाना एरिया जो है आंध्र प्रदेश का वहाँ पे 12 एमएलए ने रिजेन्ट किया तो वहाँ पे 12 इलेक्शन हुए, एमएलए बाय इलेक्शन, एसएमडी बाय इलेक्शन और वहाँ पे जो टीआरएस है उसने हर एक सीट पे 70-70 उम्मतवार खड़े कर दिए, तो वहाँ पे पेपर बैलेट इस्तेमाल करना पड़ा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 どうすればいいのか でも、それが大なのは、大事のは、大事なのは、大事なのは、大事のは、大事なのは、大事なのは、大事のは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事のは、大事のは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事のは、大事のは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事なのは、大事のは、大事のは、大事のは、大事のは、大事のは、大事のは、大事のは、大事のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、のは、の वो इसी की वजह से कि ये कोर्टन ड्रामा होगा। साफ-साफ दिख रहा है कि अमेरिका के जज हैं वो हमारे पुलिस का और नेता से ज़्यादा करप्ट हैं। वो कभी भी ईडीएम कैंसर नहीं करेंगे और 10 साल बाद ईडीएम कैंसर करे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ईडीएम को हराने का एक सरल उपाय है कि हरे पंसिटिविसी どう、so, so、いうことですか ハレーカー・サムリーシップやハレーパラメンティーシップや0ラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパランテーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンなィーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメンティーシップやパラメプやパラメンティーシップやパラメンティー वह एक तरफ से आप कहते होंगे ईवीएम निकालना चाहिए, दूसरी तरफ से जब जज बोल रहा है कि नहीं ईवीएम चालू रहेगा तो आप जज की तारीफ कर रहे हो, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि वो ईवीएम के नाम पे सिर्फ कार्य करता हूँ वो घुमरा कर रहे हैं, यदि सचमुच कोई ईवीएम के खिलाफ लड़ना चाहता है � तो लोग इलेक्शन कमिशनर को बोलेंगे कि वह EVM हटा वरना हम तेरे को हटा देंगे। तो right to recall और सुब्रमण्यम सामी right to recall इलेक्शन कमिशनर के भी खिलाफ है। वो तो right to recall MLA के भी खिलाफ है। वो तो उनका YouTube पे वीडियो दे रही है कि वो कितना right to recall मख़्वास है। मैं उनके शब्द ज़रा भी टालमोटोल नहीं कर रहा YouTube के वीडियो प इस तरह से ईबीएम के खिलाफ उनकी जो दिखा जो मुहिम है वो दिखावा है वो हकीकत में ईबीएम को किस तरह से कोस्पोन्ड किया जाए टाइम पास किया जाए कोई टाइम पास के जिवा कुछ नहीं कर रहे तो मैं समराइज करूँगा कि इंदिरा गांधी ने दो अच्छे काम किए बांग्लादेश पाकिस्तान के दो टुकड़े किए भारत की सेना कभी भी कोई अच्छा नेता आता है तो सुप्रीम न्यायालय तुरंत उसको गिराने पहुंच जाते हैं। ये ऐसे अलमारियां जो आयतिया चलाते हैं। और 1999 में वार्तपाई ने भारत की सेना को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न किया पोखरांडू सुप्रीम न्यायालय पहुंच गया वार्तपाई की सरकार को गिरा� और वो अभी बोल रहा है कि ये एक बार पुजी का केस खत्म हो जाएगा उसके बाद वो केस बोलेंगे। भाई अभी आप बोलते हैं कि कापड़िया है चले जाओ तो आजकल आप चले जाओ कापड़िया की कोर्ट में और बोलो कि ये सोनिया गांधी का केस भी ओपन करके पंद्रह दिन के अंदर उसको जेल की सजा करो। ये तो केस है कि पंद्रह दि� ये राजकुमारी प्रियंका गांधी को और अंत में ईवीएम के चेस में वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में सामी से उनके 1999 के रोल के बारे में पूछ लीजिए कि क्यों उन्होंने वातमय की अच्छी सरकार को घिरा के सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी इससे आपको और डिटेल इनफॉरमेशन